धन होता है साख्य दर्शन की सत्ताईसवीं कक्षा तीसरे अध्याय के इकहत्तरवें सूत्र तक पिछली कक्षा में पाठ देखा था पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे अच्छा जी सूत्र सूत्र संख्या संख्या फिर से नई कांत तो बंध पुरुषस्य। पुरुष पुरुश का बंध और मोक्ष ये एकांत एक पक्षत नहीं होता है यानी केवल कोई एक सिद्धांत मान ले कि आत्मा बद्ध ही रहता है अथवा आत्मा मुक्त ही रहता है ऐसा नहीं होता है यह बंद मोक्ष में कारण क्या है अविवेका रित अविवेक के बिना अविवेक के बिना यानी अविवेक को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो एकांतता बंद मोक्ष कुछ नहीं कह सकते और अविवेक को ध्यान में रखेंगे तो कह सकते हैं कि इसका बंधन हो रहा है अविवेक से बंधन होगा और विपरीत का ग्रहण करेंगे विवेक से मुक्ति होगी यदि अविवेक को ध्यान में नहीं रखते हैं तो बंद मोक्ष होगा नहीं तो बंद मोक्ष की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी अविवेक को हटा दिया तो भैया बंधन कैसे हो रहा है एक समय में एक ही चीज रहेगी या तो वो बद्ध रहेगा या मुक्त रहेगा तो अविवेक को छोड़ दो तो किसी और कारण से वो बद्ध और मोक्ष रहेगा तो वो या तो बद्ध या मोक्ष ऐसा नहीं हो सकता काल से नहीं हो सकता वो जो बंधन के कारण हटाए थे यदि काल को बंधन का कारण माने तो केवल बद या केवल मोक्ष ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते वो काल तो दोनों के साथ में जुड़ा है बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं के साथ में काल का संबंध तो दोनों के साथ में है तो या तो सारे बद्ध हो जाएंगे या सारे मुक्त हो जाएंगे कोई बद्ध कोई मुक्त ये व्यवस्था नहीं देख सकते ऐसी बाकी चीजों में भी कर्म की दृष्टि से देश की दृष्टि से अविद्या की दृष्टि से सब देख लीजिय केवल अविवेक ऐसा है जिससे इसके अंदर हम उचित व्यवस्था कर सकते हैं कि जब जब अभिवेक होगा तब तब बंधन होगा और जब अभिवेक नहीं होगा तो मुक्ति होगी अविवेकृति जोड़ेंगे अविवेक को, को बंधन से जोड़ेंगे केवल अविवेक के बिना पुरुष का बंधन नहीं होता और जब बंधन ही नहीं होगा तो उसके बाद मुक्ति की भी बात नहीं आएगी अविवेक को तो केवल बंधन से ही जोड़ना है और चूंकि बंधन से जुड़ा हुआ है तो अविवेक के हटने पे फिर मुक्ति हो जाती है तो इसको दो दृष्टियों से कथन किया जाता है एक प्रश्न प्राय उठता है इसमें चर्चा चलती हैं कि अविवेक के हटने पर मुक्ति होती है या विवेक के आने पर मुक्ति होती है एक तरफ तो इन दोनों को हम विपरीत मानते हैं परस्पर अविवेक है इसका मतलब है विवेक नहीं है और अविवेक नहीं है इसका मतलब है विवेक है जैसे दिन नहीं है तो रात है रात नहीं है तो दिन में अभी से उदाहरण में संध्या काल को मत ले आना बीच में मैंने कहा कि दिन नहीं है तो दिन है तो रात नहीं है रात नहीं है तो दिन है बोले जी सायकाल भी तो होता है ऐसे उदाहरण को खंडित नहीं किया जाता वक्ता का अभिप्राय क्या उतना ही लेना होता है और सायकाल को भी दिन या रात कहीं एक जगह हम मान लेते हैं उसमें तो अविवेक के हटने से मुक्ति होती है या विवेक के होने से मुक्ति होती है ये एक चर्चा का विषय रहता है क्योंकि हमें दोनों तरह के वचन मिलते हैं ज्ञान मुक्ति जैसे मिला रितेश जाना न मुक्ति ये मिला और इसके भी दूसरे भी वचन आदि हमारे को मिलते रहते हैं पीछे भी एक सूत्र आया था कि मुक्ति क्या है कि अविवेक के नाश के अलावा और कुछ नहीं है मुक्ति ध्वस्तर ना ना अपरा वो एक ऐसा सूत्र था पीछे बंधन प्रकृति का बंधन हटा और बस यही मुक्ति हो गई इस तरह भी कहा अविवेक हटा और मुक्ति हो गई बस तो इसमें ये भी बात प्रश्न में रहती है कई बार कि विवेक के आने पर अविवेक हटता है या अविवेक के हटने पर विवेक आता है विवेक दोनों बोल रहे हैं आप लोग कुछ ये कह रहे हैं कि विवेक के आने पर अविवेक हटता है जैसे कि प्रकाश के आने पर अंधकार हटता है ठीक है विवेक आएगा तो अविवेक हट जाएगा कहते हैं नहीं अविवेक हटेगा तो विवेक आएगा कमंडलों में से गोबर हटाएंगे तब खीर आएगी उसके अंदर और साधु महाराज का एक उदाहरण देते है भिक्षा लेने का पहले गंदगी हटेगी तब सफाई आएगी या सफाई आएगी तब गंदगी हटेगी गंदगी हटेगी तो सफाई आएगी ये उदाहरण इस पर कि पहले अविवेक हटेगा फिर विवेक आएगा इस पक्ष वाले ये उदाहरण देंगे और जो ये कहते हैं ना विवेक आएगा और अविवेक हटेगा वो प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देते हैं कि पहले अंधकार हटेगा तब प्रकाश आएगा या प्रकाश आएगा तो अंधकार हटेगा प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार हटाने की आवश्यकता ही नहीं है ये उदाहरण प्रकाश और ये भी दिया जा सकता है इसमें अंधकार तो अभाव रूप है अंधकार तो अभाव रूप है प्रकाश का न होना ही तो अंधकार था अलग से कुछ सोड़ना था अंधकार अलग से कुछ नहीं था वो कालापन है वो प्रकाश का अभाव ही है लेकिन ये जो अविवेक है ये शून्य अभावात्मक नहीं है कि किसी विषय में कुछ बस पता नहीं है ज्ञान अभावात्मक अविद्या दो प्रकार की अविद्या होती है एक तो अभावात्मक यानी पता ही नहीं है कुछ एक है विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान को बंधन का कारण माना जाए और योग दर्शन क्या कहता है योगांग अनुष्ठान योगांगों के अनुष्ठान से क्या होगा आज भी सुबह यजमे स्वामी जी बोल रहे थे अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक क्या थे? पहले अशुद्धि हटेगी तब विवेक प्राप्त होगा या विवेक आएगा तो अशुद्धि हटेगी विचारनीय बात है ना सोचिए चिंतन कीजिए तो मुक्ति की प्राप्ति कई बार अविवेक के हटना ही बस ये मुक्ति की प्राप्ति हो गई अविवेक का हटना अविवेक क्या क्या करेंगे किस किस का करेंगे क्या जानेंगे मुख्य चीजों का अविवेक हट गया ठीक उचित उपयोग करने लगे मुक्ति हो जाएगी तो अविवेक आदित्य है अविवेक को छोड़ के बाकी जो कारण है उसमें तो ढालमेल रहेगा अविवेक को ध्यान में रखेंगे तो दोनों हमें दिखाई देंगे कि जब अविवेक होता है तो बंधन और विवेक होता है तो मुक्ति ठीक है तो नयिकांत तो बंध मोक्ष पुरुष अविवेका रचना कुछ ऐसी ही है एकदम जैसा आप समझना चाह रहे हैं वैसी नहीं है उसके तो ऐसे में अध्यय करके ही अर्थ किया जाता है पूछना उनको दीजिए बोलीय का छियालीसवा सूत्र है दैवादि कविता था इसमें तीन प्रकार की जो रचना बताई है पहली जो दैव है इसमें आठ प्रकार के बताए हैं जिसमें राक्षस और पैसाद भी इसमें बताए गए हैं और दूसरे मानुष लोग त्योहार में तो राक्षस या पैसादी को मानुष्य से निम्न कोटि में माना जाता है इसमें इसमें देव कोटि में दिया गया हो सकता है लेखक ने किस दृष्टि से लिखा कुछ मैं कह नहीं सकता इस विषय में जो मैंने बताया है उसमें कुछ पूछना है तो पूछिए मुझे तो, तो, आचार्य नहीं नियम ये है कि दो भिन्न गुण आपस में इकट्ठे एक बाल में नहीं रह सकते तो इसी नियम के अनुसार ही ये विवेक विद्या, विद्या ये सब के ऊपर यही नियम लागू होता है तो एक समय में एक तो रहेगा ये ठीक है लेकिन कौन सा हटेगा तब दूसरा आएगा या दूसरा आएगा तो पहला हट जाएगा एक हटेगा तो दूसरा आ जाएगा या एक या एक आएगा तो दूसरा हटेगा एक हटेगा तो दूसरा आएगा यानी अविद्या हटेगी तो विद्या आएगी अपने आप आ जाएगी या विद्या आ जाएगी तो अविवेक अपने आप हट जाएगा आप तो दोनों बातें बोल गए अब ये प्रश्न है कि दोनों में से कौन सा है दोनों तो है ही आप में से कुछ कुछ बोल रहे हैं कुछ कुछ बोल रहे हैं। अविद्या हटेगी तब तो विद्या आएगी एक ये दृष्टि एक है विद्या आएगी तब अविद्या हटेगी इसको विवेक अविवेक शब्द पे भी ऐसा ही घटा देंगे तो दोनों ही स्वीकार है आपको आप तो दोनों को स्वीकार कर रहे हैं ना हाँ है ना बोलो अच्छा ये स्वीकार कर रहा कि जो दो विरुद्ध गुण है एक काल में उनमें से एक ही गुण रहेगा दोनों ये तो अलग बात हुई ये तो मान्य हो गई अब इससे अगली बात का उत्तर दीजिए उत्तर ये है कि अविवेक को हटा दो अभिवेक हटाना पड़ेगा तब विवेक आएगा और विवेक आएगा तब अभिवेक आएगा तो नहीं जब विवेक आएगा तो अभिवेक हट जाएगा ना वो हटाने की जरूरत को अपना दोनों ही बातें आपको सिखा रहे हैं ठीक है ठीक है पिछले पाठ में से किसने को और पूछना है कुछ है अच्छा जी कि तब तक अगर विद्या का पता नहीं होगा तो विद्या का पता ही कैसे पहले तो विद्या ही विद्या हटाने के लिए पहले विवेक लाएंगे फिर अविवेक हटाएंगे विवेक नहीं होगा तो अविवेक का पता ही नहीं पड़ेगा अविवेक है हम दोस्त को सही मानते रहेंगे ठीक है ठीक है हाँ बोलिए अपना अपना एक परीक्षण कीजिए कि आप इन दो धाराओं में से कौन सी धारा की प्रमुखता से चल रहे हैं कि विवेक मिल जाए उससे अविवेक हट जाएगा उस शैली में आप चल रहे हैं अपने को आप कहाँ प्रयास हो रहा है आपका कि विवेक आ जाए विवेक आ जाए अविवेक तो हट जाएगा एक है कि नहीं इस अभिवेक को हटाना है मुझे मेरे इस अभिवेक को हटाना है विवेक तो आ जाएगा किस शैली से चल रहे सब अलग अलग दृष्टि रहती है बोलिए पचन पच्छु, पद पचनवा सूत्र हाँ तो सूत्र का अर्थ आपको जानना है सूत्र का अर्थ समझना है जी। तो प्रधान के बारे में प्रसंग है कि प्रधान बंधन को कैसे कर देता है प्रधान कार्य द्रव्य नहीं है वो तो कारण है और जड़ भी है तो उसका जीवात्मा के साथ में संबंध कैसे हो जाता है वो कार्य रूप में कैसे आ जाता है अकार्य कार्य न होने पर भी तद योग वो मूल प्रकृति या प्रधान वो कार्य रूप में कैसे आ जाता है तो कार्य ना होते हुए भी मूल प्रकृति का तद योग तद का मतलब है कार्य योग कैसे होता है पारवश्यात् दूसरे के वश में होने के कारण से होता है अपने आप नहीं होता मूल प्रकृति जो कार्य रूप में परिणत होती है वो स्वयं नहीं हो पाती उसकी परवशता है दूसरे के अधीन है एक तो ईश्वर है जो अगले सूत्रों से हमें पता लग रहा है इनका तात्पर्य और दूसरा जीवों के कर्म है उसके अनुसार वो आती है उसका भी बीच में हम भाव मान सकते हैं। हो गया जो इसमें में था जो बोला थाने तो पर भी मूल कार्य मूल कारण में मूल कारण में पे भी मतलब कार्य न होने पर भी मूल प्रकृति जो है उसके कार्य न होने पर भी वो कार्य कैसे बन जाती है कार्य रूप में कैसे आ जाती है तो पारवशात अन्य कोई बोलिए अगला कोई पूछना है तो हाथ खड़ा कर लीजिए माइक पहुंच जाए वहां पर बोलिए दोनों आपको जो प्रतीत हो आप तो सही तो सही। हमें अपनी गंदगी हटानी है आगे का काम अपने आप हो जाएगा गंदगी का पता तो लगना चाहिए वैसे जैसे ये कह रहे हैं लेकिन गंदगी को फिर हटाना होता है गंदगी हटेगी फिर सफाई आ जाएगी सफाई तो अपने आप आ जाएगी गंदगी हटाती तो सफाई अपने आप आ जाएगी उसको कोई अलग से लाना नहीं पड़ता वो तो साफ ही है ये उदाहरण यहां घटेगा पहले तो पता लगेगा कि गंदगी है यहां पर यह तो ज्ञान हो गया अब उस गंदगी को हटाना है केवल इतने मात्र से कि यहां गंदगी है हट तो नहीं जाती गंदगी दिख रही है आप गंदगी को हटाएंगे और गंदगी हटी तो सफाई तो वहां है ही पहले से गंदगी के कारण ही तो जो मल था वो ही तो गंदा कर रहा था उसको बाकी तो चीज जैसी है वैसी है तो हमें तो बस गंदगी हटानी है, है वो ही बाधक बना हुआ है उसको हटाया तो साफ ठीक है।, है जी तो इसमें क्या समझ में नहीं आया न कारण लिया मग्नवत उत्थान कारण लयात की अस्पष्टता है ये कल भी बताया था इसमें अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं इसलिए इस विषय में स्पष्टता है तो वो तो स्पष्टता होगी नहीं एक कारण लय का मतलब क्या लय हतुर हाँ, सत्वरस्तम कारण तो उसमें लीन होने के बाद कोई ये सोचे कि मेरी कृतकृत्यता हो गई है अब मैं आपको समझ में आए ऐसा एक भाग बोल देता हूँ पूरा सब तो संदेह है उसमें ये या वो कि ध्यान उपासना में जब प्रकृति का प्रलय कर देते हैं ठीक है कुछ भी नहीं है कार्य जगत का प्रलय कर देते हैं प्रकृति सत्वरस्ता में तो उस समय कैसा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है ना नाम रूप चले गए जो इस बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छा लगता है नहीं सुखद स्थिति लगती है शांति लगती है आह्लाद होता है अच्छी अनुभूति होती है अच्छा लगता है यूं कहें तो, तो कोई सोचे कि बस यही कृत क्रित कृतिकृत्यता हो गई है यही मुक्ति का प्राप्ति हो गई है मेरे को तो, तो बोले इतने मात्र से करते कृतिकता नहीं, नहीं होगी क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे कि पानी में डुबकी लगाई हो मग्न हुआ हो निम्न हुआ हो फिर निकल करके आ जाता है पानी में कितनी देर रुकेगा तो फिर निकल करके आएगा तो बस फिर वापस वैसी की वैसी गर्मी ठंडक के लिए पानी में चला गया था अंदर कितने देर रुकेगा फिर बाहर आएगा तो फिर वो की वो गर्मी सूरज की तो ऐसे ही ध्यान उपासना काल में जब हमारी कुछ अच्छी स्थितियां बन जाती हैं, किसी की लंबे समय तक भी बन जाती हैं, कोई उसी में तृप्त हो जाए कि बस बहुत है ये तो कृत कृत्यता मेरे को ले तो थोड़ी देर के लिए ही तो मग्न हुए हो, प्रभु भक्ति में या और जिसमें भी एकांत में अपने आप उसके बाद में खाने पीने उठेंगे या नहीं जैसे पानी में जो डुबकी लगाई है जिसने सांस लेने के लिए निकलेगा या नी बार लेना सास तो लेना पड़ेगा नहीं तो जी जी नहीं सकता वो एक सीमा के बाद वो अंदर जो गया है भले ही ठंडे से निवृत्ति हो रही है बेचनी शुरू हो जाएगी उसको बाहर आना पड़ेगा ऐसे ही ध्यान आदि के समय में एकांत में बहुत अच्छा लग रहा है कब तक बैठेंगे इसमें उठ के आना होगा ना निवृत्त होना होगा निद्रा इत्यादि यानी व्यवहार दशा में वित्तान दशा में आना ही पड़ेगा तो वैसे ये मग्नवत उत्थान उठ के आएंगे तो कोई ध्यान उपासना में होने वाली स्थितियों से ही संतुष्ट हो जाए कि मैं तो बस कृतकृत्य क्रित हो गया हूं ये और कुछ नहीं चाहिए तो बोले इससे कृतकृत्यता क्रित नहीं होती है ये कृतकृत्यता क्रित नहीं है ये अंतिम स्थिति नहीं है क्योंकि इससे तो निकल के बाहर फिर आ जाते हैं हम हमेशा तो नहीं बनी रहती लगातार तो नहीं बनी रहती ठीक है मैंने उनको समझाने के लिए उत्तर दिया उनको समझ में आ गया आपका तो प्रश्न ही नहीं था ये जिंदगी को बताने तो तो वाली पर जैसे जड़ को तो समझना या चेतन को समझना ये वारी एक एग्जांपल याग्जाम्पल वहाँ नहीं समझना तो सबको है वो समझना क्या है कि जो उल्टा समझ रखा है उस उल्टे समझ को हटाना है उल्टी समझ को हटाना है बस और जो अंदर राग हैं संस्कार हैं उनको हटाना है गंदगी हटा देंगे अशुद्धि क्षय अशुद्धि का क्षय करना है पहले उसके होने पर ज्ञान की दीप्ति होगी अशुद्धि नहीं हटेगी तो ज्ञान की दीप्ति नहीं होगी अगर अविद्या तो बनी हुई है अंदर ऊपर विद्या का आवरण चढ़ा दिया है ठीक है गंदगी है नीचे कमरे में ऊपर अच्छा सा कपड़ा बिछा दिया जो कि हमारे को वैसे भी बिछाना था कालीन बिछा दिया शुद्धि हो जाएगी उससे नहीं होगी अंदर की शुद्धि पहले जरूरी है शुद्धि के बिना मनी मल को हटाए बिना स्वच्छता नहीं आएगी उसमें करना प्रकाश प्रकाश नहीं हो, की वो प्रकाश तो बहुत सारा हो चुका है ना आप में भी प्रकाश तो हम सब में बहतों में हो चुका है ना मुक्ति के बारे में जानकारी मिल गई है ना संसार में दुख है ये जान हो गया है या नहीं हो गया है ना लेकिन अभी भी संसार सुखी लगता है संसार में सुख लगता है ये जानकारी हो गई है ना कि असत्य में दुख है हानि है लेकिन फिर भी असत्य चल रहा होता है ठीक एक अंश में वो ठीक है कि विद्या के आने पर सच्ची विद्या अनुभवात्मक आ गई तो अविद्या हट जाएगी लेकिन गंदगी हटा दी तो वो ठीक चीज आ ही जाएगी कुछ है कुछ नहीं ले लीजिए ना मैं तो इनको समझाने के लिए बोल रहा था इनको और समझ में इनको जो समझ में आ सकता था वो मैंने बोल दिया इनको दूसरे जो अर्थ है उनका निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं और ले लीजिए वो वो सारी व्याख्या देखनी होगी कि प्रकृति में लय का मतलब क्या है यहाँ पर किसको लय कर रहे हैं प्रकृति में ये स्थूल शरीर प्रकृति में लीन हो रहा है मन प्रकृति में लीन हो रहा है लीन होने का मतलब वो नाशह कारण लय वाला लीन होना है कि अपने मन अंतःकरण ये विघटित होकर के और कारण रूप में पहुंच गए ये लीन होना है अथवा ये अंतकरण आदि बने केवल विचार से प्रकृति का चिंतन में मग्न हो गया है वो है ये सारी बातें वहां पर ये प्रश्न वहां पर बाकी है अभी ठीक है कुछ और बोलना है तो बोलिए नहीं ठीक है आगे चलते हैं तो पिछले प्रसंग में ये बता रहे थे कि प्रकृति कैसे क्रियाशील होती है उसके कुछ उदाहरण दिए प्रकृति कैसे दूर हो जाती है बंधन को छोड़ देती है उसके उदाहरण दिए उसी प्रसंग में प्रकृति और पुरुष का जो बंधन होता रहता है ये सब कैसे कैसे होता रहता है उनको ही समझाने के लिए आगे कुछ और प्रयास कर रहे हैं बहत्तरवां सूत्र बोलेंगे प्रकृत आंजस्यात ससंगत्वात पशुवत् प्रकृति के आंजस्या आंजस्या मतलब कहते हैं सहजता से स्वभाव से अनायासी बिना प्रयास के तो प्रकृति के बिना प्रयास के मानी स्वभाव ही और ससंगत्वात और उसका संग होने से प्रकृति के साथ आत्मा का संग होता है मिलता है वो तो आत्मा का पशुवत पशु के समान बंधन हो जाता है प्रकृति से आत्मा का बंधन होता है पशु के समान अब कोई पशु जंगल में घूम रहा हो खा रहा है पी रहा है अपने तो उसको तो वहां कौन बांधेगा लेकिन यदि किसी गांव में घर के वहां वो आ जाए और वहां का चारा वारा खाने लगे चलो यहाँ स्वादिष्ट चीज मिल रही है ये खाऊं आराम है यहाँ पर तो घरवाला उसके रस्सी बांध लेगा ना बांध लेगा ऐसे ही तो आत्मा उस पशु से पशु के समान बद्ध हो जाता है और वो प्रकृति तो साथ में है ही अब प्रकृति साथ में है और आत्मा अभिवेक के कारण से उस तरफ आकर्षित होता है तो प्रकृति बड़ी सहजता से अनायासी और पास में होने से बांध लेती है आत्मा का बंधन हो जाता है पशु के समान और तो हम पशु के समान ही तो बंधे हुए हैं प्रकृति से पशु के समान बंधे हुए हैं आगे देखिए ये प्रकृति किन रूपों से हमें बांधती है उसके लिए Uh, कुछ उदाहरण दिया और कुछ संख्या बता रहे हैं तेहत्तरवा सूत्र बोलिए रूप सप्त आत्मा बतनाती प्रधानम कोश कारवत विमोचयति एक प्रधानम प्रधान यानी ये मूल प्रकृति सप्तः सात रूपों के द्वारा अपने सात स्वरूपों के द्वारा आत्मानम आत्मा को बतनाती बांध लेती है प्रकृति के सात रूप हैं जिनसे वो आत्मा को बांध लेती है तो सात से तो बांधती है कोश कार्यवत रेशम के कीड़े के समान वो एक कोश बनाता है ना उसका घेरा कोश जो होता है कोआ बोलते हैं क्या और कोष को करने वाला कोषकार कहलाता है रेशम का कीड़ा कोष के समान कोषकार के समान विमोच है छोड़ देता है एक रूपे न एक रूप के अपने एक रूप में आ जाता है तो छोड़ देता है आत्मा को बंधन को और सात रूप में रहता है तो बांधे हुए रखता है सात रूपों से बांधता है और एक रूप से छोड़ देता है प्रकृति छोड़ देती है तो सात रूप कौन से है तो सूत्रकार ने तो केवल संख्या दी है तो अलग अलग उहा की जाती है तो प्रकृति के रूपों को हमने पीछे देखा मूल प्रकृति से क्या क्या चीजें बनती हैं ये हमने संख्या के अनुसार जाना तो जो कार्य द्रव्य हैं, मूल प्रकृति से जो बने हैं वो प्रकृति के ही तो रूप हैं, प्रकृति के ही तो अलग अलग रूप है जैसे एक दूध हो और दूध से हम पांच सात दस तरह की मिठाइयां बना दे तो यही कहेंगे नहीं दूध के ही तो विभिन्न रूप हैं दीपावली आदि पे वो चीनी के मिठाई के वो अलग अलग खिलौने बन जाते हैं तो एक ही वो मिठाई पूरा चीनी उसी के अलग अलग रूप हो जाते हैं तो प्रकृति के कौन से रूप हैं सात तो मूल प्रकृति को तो एक तरफ रख दीजिए वो तो खुद ही है उसका रूप वो नहीं कहलाएगा मूल प्रकृति से एक चीज बनी सबसे पहले मै तो अहंकार ये एक रूप हो गया दूसरा अहंकार ठीक है अब अहंकार से 11 इंद्रिया बनी है 11 इंद्रियों को तो ले नहीं सकते नहीं तो सात संख्या कहां से बनेगी 11 इंद्रियों को छोड़ दिया और अहंकार से दूसरी तरफ क्या बनी है पांच तन मात्राए उनको ले लिया तो पांच और दो सात हो गए अब उन तन्मात्राओं से जो पांच महाभूत लिए बनते हैं उनको भी नहीं ले सकते उनको लेते ही तो सात संख्या फिर गड़बड़ जाएगी इन सात को लेंगे केवल बुद्धि यानी महतत्व अहंकार और पांच तनमात्राए ये सात को लिया अब इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि भई ये जो क्यारह इंद्रियां थी वो भी तो प्रकृति के ही रूप थे और पांच महाभूत हैं ये भी तो प्रकृति के ही रूप हैं इनको भी ले लेते साथ में ये साथ कोई क्यों गिना इन्होंने दे सकते थे प्रकृति के रूप ही तो ले रहे हैं आप मूल प्रकृति से क्या क्या बना है ये साथ ही क्यों लिखें तो इसमें ये जो ग्यारह इंद्रियां हैं ये केवल कार्य रूप हैं कारण रूप नहीं है ये ग्यारह इंद्रियों से कोई और चीज बनते हुए बताई क्या यहां पर शास्त्र में नहीं बताई पांच महाभूत हैं, वो भी कार्य रूप है उन पांच महाभूतों से कुछ और चीज बनते हुए सीधे उस प्रक्रिया के अंदर जो 25 तत्व है उसमें नहीं बताई ना आ, उससे शरीर बनता है वो एक अलग बात है लेकिन तत्व तो नहीं बनता है और कुछ पांच महाभूत तो पांच महाभूत और ग्यारह इंद्रिया ये अंतिम तत्व है ये कार्य रूप है कारण रूप नहीं है तो इसलिए इनको नहीं लिया और मूल प्रकृति केवल कारण रूप है वो कार्य नहीं है उसको भी छोड़ दिया अब ये जो बीच के हैं बुद्धि अहंकार और पांच तन ये पीछे वालों का तो कार्य है लेकिन आगे वालों के ये कारण भी हैं ये जो सात कारण थे उनको यहाँ पर लिखा कि रूपई सप्तर आत्मानम बतनाती प्रधानम मूल प्रकृति अपने इन सात रूपों के द्वारा आत्मा को बांध लेती है और हम इनसे बंधे रहते हैं रेशम के कीड़े के समान जैसे रेशम का कीड़ा वो रेशा बनाता जाता है और बनाता जाता है और वो पूरा घेरा बन जाता है खोल बन जाता है और उसमें वो बंधा हुआ रहता है उन रेशों से बहुत सारे रेशे होते हैं और फिर वो उसको उससे बाहर भी निकल जाता है रेशम का कीड़ा उससे कोष से बाहर भी निकलता है ना बाहर भी निकल जाता है उसको काट करके एक तरफ से काट के बाहर निकल जाता है बड़ा हो जाता है तब बाहर निकल जाता है काट के न एक रास्ता बनाता है बस काट के निकल जाता है वो तो बाकी सारा बंधा हुआ हो तो बंधा हुआ वो निकल जाएगा तो एक रूप से वो विमोची छोड़ देती है एक रूप है यानी मूल प्रकृति जब जीवात्मा विवेक को प्राप्त कर लेता है और उसकी दृष्टि में अब यह केवल बस मूल प्रकृति सत्वरस्तम है तो जिस समय प्रकृति सत्वरस्तम अवस्था में रहती है वो स्थिति आत्मा को बांधने वाली नहीं होती है प्रकृति का जो अपना रूप है मूल प्रकृति वो आत्मा को नहीं बांधती है वो जब कार्य रूप में बदलती है सात रूप होते हैं उससे आत्मा का बंधन होता है इसलिए कहा रूपई सप्त आत्मान बतना प्रधानमंत्री और एकेन रूपेण उसका जो मूल प्रकृति जब वो ये जो प्रकृति का कार्य रूप बदल करके मूल प्रकृति में चले जाएगा तो उसी समय बंधन समाप्त हो जाता है और प्रलय प्रलयावस्था में तो जो अविवेकी है वो भी बद्धावस्था में नहीं रहते मुक्त तो पहले भी चला जाएगा वो भी मूल प्रकृति से छूट जाएगा तो मूल प्रकृति अवस्था में वो बांधती नहीं है कार्य रूप में वो बांधती है कार्य रूप में होती है तब बांधती है हो गया इतना आगे देखिए इसमें ये सात रूपों के बारे में और व्याख्याएं भी होती हैं वो आठ चीजें गिनाते हैं धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य आठ चीजें हैं योगदर्शन में आती है ये आसपास में भी तो बोले ये जो आठ रूप है आठ चीजें हैं इनमें से ज्ञान अकेला ऐसा है जो मुक्ति को दे लाता है और बाकी की जो सात चीजें हैं वो बांधने वाली हैं ऐसी व्याख्या होती है जैसे प्रश्न उठेगा कि ये जो वैराग्य है ये कैसे बांधने वाला है वैराग्य चलो तो धर्म धर्म के लिए मान लिया कि भाई धर्म मतलब सकाम पुण्य कर्म अधर्म तो अशुभ होते ही है बांधेंगे ऐश्वर्य अनैश्वर्य बांधने वाले होंगे संसार की वस्तुएं अवैराग्य भी बांधने वाला होगा अज्ञान भी बांधने वाला होगा ज्ञान तो मुक्ति देता ही है ठीक है लेकिन ये वैराग्य कैसे बंधन को करने वाला है सात संख्या ऐसे ढंग से करेंगे तो।, तो ये जो प्रकृति से सात चीजें बनी है ये व्याख्या ज्यादा संगत है इनसे वो प्रकृति रूप है वो और उससे वो हमारे को बंधन का कारण बनती है और जो वैराग्य है वो तो विवेक का ही परिणाम ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य है ज्ञान से ही वो पराकाष्ठा वैराग्य तो ज्ञान यदि मुक्ति को दे रहा है वो वैराग्य को भी दे रहा है तो वैराग्य बंधन का कारण कैसे बन सकता है आगे अब कोई कहने लगे कि आपने ये कहा था कि अविवेक बंधन का कारण है और अभी आप कह रहे हो कि ये सात चीजें बंधन का कारण है प्रकृति की ये सात चीजें बंधन का कारण है पीछे क्या कहा था सारा इतनी चर्चा करके अविवेक बंधन का कारण है। ये क्या नई नई बातें आ गई तो वास्तव में ये सात बंधन के कारण है या अविवेक बंधन का कारण है तो उसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में देखिए बोलिए निमित्तत्वम अविवेकस्य अविवेक से न दृष्ट हानि ही अविवेक का निमित्तत्व है अविवेक के निमित्त से बंधन होता है इसलिए कारण तो मूल अविवेक ही होगा लेकिन अविवेक से बंधन होता है इतना कहने से न दृष्ट हानि जो दृष्ट प्रत्यक्ष है उसकी हानि नहीं होती ये तो दृष्ट है कि प्रकृति से जो चीजें बनी हुई हैं उनसे ही हम बंधे हुए हैं बंधन तो उसी का ही है हमारा तो दृष्ट की हानि फिर भी नहीं होती प्रत्यक्ष की हानि नहीं होती ये तो हम फिर भी स्वीकार करेंगे कि बंधते तो हम प्रकृति से ही है लेकिन प्रकृति से बंधने का कारण तो अविवेक है निमित्त तो अविवेक है तो जो वहां पीछे बात चली थी कि वो निमित्त तो कौन है ना निमित्त तो अविवेक है और उसके समान और कोई नहीं है बंधन का कारण लेकिन बंधेंगे तो प्रकृति से ही इस रूप में यहाँ पर कथन किया कि प्रधान यानी मूल प्रकृति अपने किन रूपों से बांधती है तो अपने इन सात रूपों से आत्मा को बांधती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 तो नीति नीति का अभ्यास कौन कर रहे हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति किस में लगे हुआ है तत्व अभ्यास में ना वो नीति नीति में लगे हुए हैं तो इसमें एक बिंदु ये कि वो नीति नीति में अभी संसार के सुखों की दृष्टि से लगे हुए हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति ने सोच लिया है कि ये नीति नीति करते जाओ आप कहाँ तक जाओगे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 और परमात्मा की दृष्टि से भी यही चलता रहता है ये परमात्मा नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो वैज्ञानिक भी तो यही लगे हुए है ना क्या परमात्मा तो है बोले कहाँ परमात्मा बोले ये चीज है नहीं ये तो परमात्मा नहीं है वैज्ञानिक एकदम खंडित कर देता नहीं ये पेड़ है बोले नहीं ये तो परमात्मा नहीं है बोले पत्थर की मूर्ति परमात्मा है बोले ये तो परमात्मा नहीं है ये तो नहीं हो सकता तो ये नेति नेती त्यागात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 आगे देखिए तो क्या जो भी तत्वाभ्यास करते हैं नीति नेति का त्याग करते हैं उनको सबको कोई निश्चित समय है और विवेक की प्राप्ति हो जाती है नीति नीति करने वाले भी बहुत हैं वो जल नेति सूत्र नीति की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग नीति है उसको तो नीति बोलते हैं लेकिन करते रहते हैं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 लेकिन इतनी शब यात्रा देखने मात्र से हमारे को नहीं हो पा रहे किसी को थोड़ा थोड़ा हो गया कि भाई देख देख के कुछ विवेक आ गया आप चल पड़े हो लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता फिर भी वहीं के वहीं है यक्ष युधिष्ठर संवाद में एक आश्चर्य की पूछ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया और है का और यही बताया उन्होंने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 जैसे कि संसार में कोई व्यापार में गया एक ने व्यापार किया बोले तो वो इस धंधे में गया कपड़े के व्यापार में गया देखो कितना पैसा हो गया और लोहे के व्यापार में गया कंप्यूटर के में गया देखो पैसा हो गया वो तो, तो, तो मेरे को भी इतने ही दिन में हो जाएगा ये तो कोई आवश्यक नहीं बोलो तो के के केवल कर्म नहीं उन कर्मों के अनुसार जो हमें शरीर बुद्धि आदि मिले हैं एक तो ये ये भी वास्तविकता है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 कोई भी चल रहा है बोले इसके कर्म थे इसलिए ऐसा चल रहा है भी करता तो पुरुषार्थ भी लेना होगा वही मैं कह रहा हूं दोनों बातें अगर हम यू कहने लगे भाई ये में जा रहे हैं आपको कहें कि भाई ये देखो शिविर में होकर के आई है इतने दिन तो बोले आ, इनके तो संस्कार है ठीक है इसमें आपकी विशेषता कुछ नहीं है तो इनके संस्कार है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 अद्वैत के खंडन में अद्वैत का तो खंडन बहुत जगह हो ही रहा है सीधे सीधे, तो तो सीधे, -सीधे तो कि भई प्रकृति को अलग माना ही है अविवेक है और तत्वाभ्यास से नीति त्यागा तो जिसका त्याग कर रहे हैं वो जड़ प्रकृति है चेतन अलग है ले सकते हैं पर इस, इसके अलावा तो और बहुत सारे हमारे पास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 आगे आत्मा परमात्मा का प्रकृति का भी और अलग अलग आएंगे सूत्र भी उनसे भी एकदम अलग अलग होगा हो गया इतना पूछिए। जी ये बात बार प्रसन्न आते हैं कि पिछले संसार है और पुरुषार्थ जी से इनको जान सकते हैं कि पिछले हमें क्या क्या मिला है पिछले कर्मो ऐसी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 तो आगे बहुत सारी चीजें होती हैं वो दोनों चलती रहती हैं जो पुरुष जो भाग्य से हमें मिला है उसके उसका उपयोग उसी शरीर का इंद्रियों का बुद्धि का उपयोग लेते हुए ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पीछे का किसी का अच्छा है तो वर्तमान का पुरुषार्थ भी जुड़ करके परिणाम ज्यादा अच्छा आ जाता है पीछे का कम है शरीर आदि बुद्धि इंद्रिय ठीक नहीं है तो पुरुषार्थ होते हुए भी कम आता है तो मिला होता है लेकिन पुरुषार्थ से हमारे को क्या क्या है हमें पता लगता है धन कमाया है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 ये जो चीजें हैं जहां हमारा, जहां हमारा सीधा पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है उसको तो माने पुरुषार्थ से जहां हमारा पुरुषार्थ से अतिरिक्त चीजें या कम चीजें मिल रही हैं उससे वहां हमें पिछला वाला मानना होता है समाज में ऐसी कई लोगों को देखते हैं कि बहुत कम मेहनत से वो काफी कर रहे हैं तो ये देखिए इनमें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 अलग गलत तरीकों से कमाया है ये तो बाद में पता लगेगा इसको कि इसका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है पर हम लोग तो प्राय करके उसको सौभाग्य ही समझते हैं कोई बड़े पद पर आ गया वो बहुत रिश्वत ले रहा है खूब संपन्नता आ गई बोले इसके भाग्य थे तभी तो ऐसा हुआ हर कोई थोड़ा इस पद पर आ जाता है इसका भाग्य था रिश्वत भी भाग्य वाले ही लेते हैं और तो पुण्य कर्मों का फल यह है कि वो रिश्वत लेने का अवसर मिल रहा है उसको चोरी करने का डाके डालने का धोखाधड़ी करने का अवसर मिल रहा है ये पुण्यकर्मों का फल है ये वर्तमान के गलत कर्म है उनके लेकिन तरफ आध्यात्मिकता की तरफ देखें तो कई बड़ी आयोजित तो ये तो पुण्यकर्मो का, पुण्य, का पुण्य, पुण्य भी और संस्कार भी दो भारतों को उसमें भेद रखेंगे एक तो कर्माशय और एक संस्कार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 बाधित अनुवृत्ति है मध्य विवेक तो अपि उपभोग मध्य विवेकता जो विवेक के मध्य में है यानी विवेक की प्राप्ति जिनको हो गई है उनमें भी बाधित अनुवृत्ति है बाधित की अनुवृत्ति होने पर जैसे संस्कारों से हम बाधित हो जाते हैं भोग भोगने में उस तरफ बढ़ जाते हैं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 धृत शरीर ये जो जीवन मुक्त है ये धृत शरीर वाला होता है शरीर को धारण किए ही रहता है। शरीर छूट नहीं जाता है उसका, जबकि शरीर होना बंधन का है। उसने विवेक प्राप्त कर लिया फिर भी शरीर है बंधन है तो शरीर को धारण किए हुए रहता है कैसे तो चक्र के भ्रमण के समान उदाहरण पहले आपके सामने रखा था ये वो सूत्र है कि जैसे कुम्हार का चाक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 पूछिए पूछिए आचार्य जी वहाँ पीछे दीजिए ये भोग के बारे में जैसे बताया कि जब तक उसके प्रारंभ के भोग पूरे नहीं हो जाते तब तक वो व्यक्ति जो जीवन मुक्त है उसका देहांत नहीं होगा ऐसा तो ये जाति आयु भोग में ये माना जाए कि जब तक उसके भोग हैं तब तक उसकी आयु ऐसा निश्चित माना जाए ऐसा निश्चित माना जायेगा पर साथ में निमित्त तो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 पचास रुपए हैं और पचास रुपए की देनदारी है तो भी बराबर है सौ पुण्य सौ, सौ पाप हैं तो भी बराबर है अब किसी के पास एक लाख पुण्य और एक लाख पाप हैं तो भी बराबर है अंतर हुआ ना ये तो प्रतिशत की दृष्टि से बराबर हो रहे हैं और किसी के पुण्य बहुत, बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। किसी के हल्के पुण्य है ये भिन्नता तो रहेगी तो उसमें भी पाप पुण्य के आधार पर भिन्नता रहती है कुछ और पीछे दे दीजिए करके पता है आपको अक्षमांत मृत्यु हो जाती है यदि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त हो गया है। जैसे मोक्ष प्राप्त हो जाती मृत्यु हो जाती है उसकी अक्षमांत और कुछ मोक्ष को तो प्राप्त हो गया ये जैसे वो कुछ जीवन मुक्त हो गया जीवन मुक्त हो गया और उसके बीच में अक्षात मृत्यु हो जाती है कुछ कर्म भोग से ठीक है अब कुछ समय बाद वो अर्थात करेगा जैसे बाबस आएगा नहीं नहीं मुक्ति तो तो तो को भोगे के बाद बस ईश्वर की कृपा से मिलेगा तो पीछे का जो तो समाप्त तो हो गया, समाप तो गया। इस पर बहुत चर्चा पहले चल चुकी है आप देरी से आए हैं ये बिंदु काफी विस्तार से हो गया था मैं ये दो सूत्र पूरे करूँ फिर उसके बाद पूछना ये दो सूत्र पूरे करता हूं ये अध्याय समाप्त होता है फिर बच्चे वे समय में शंक, शंका समाधान करेंगे तो जब ये कहा चक्र ब्रह्मणवत धृत शरीर तो शरीर क्यों चल रहा है उसका आधार क्या है तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया तरासीवा सूत्र बोलिए संस्कार ले तत्सि संस्कारों के लेश से ले समझते है थोड़ा सा भी ले मात्र भी यू कहते हैं ना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 संस्कार ले तस्त सिद्धि इसकी सिद्धि संस्कार के ले से होती है ये चलता रहता है और अब इसके बाद में अंत में फिर वहीं पर ही आते जो इनका मुख्य उद्देश्य है बोलिए सूत्र विवेकात विवेकात्शेष दुख निवृत्तो कृत कृत्यो नेतरात् नेतरात। नेतरात। विवेकात विवेक से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 तो ये कब होगा विवेक से विवेक से जब निश्चे दुखों की निवृत्ति हो जाती है तब ये कृत कृत्य होता है न इतरात और किसी उपाय से नहीं हो सकता ये कृत कृत्य और न इतरात ये अध्याय चूंकि समाप्त हो रहा है तो नेत्र नेत्रात को दो बार पढ़ा है और किसी तरह से नहीं होगा विवेक विवेक से ही न इतरात और किसी से नहीं और किसी से नहीं और किसी से नहीं वापस वही विवेक पे पहुंचा दिया विवेक से ज्ञान अनुमुक्ति कह लीजिए विवेक से कह लीजिए ये सांख्य दर्शन की मूल बात है आप पूछिए वहा पहचा दिया बोलो जो है श्रुतिश्च श्रुति से भी श्रुति यानी शास्त्र वचनों से भी सिद्ध होता है कि जीवन मुक्ति की कोई स्थिति होती है जीवन मुक्त का पता लगता है शास्त्र से भी श्रुतिश्चर श्रुति भी इस बात को कहती है हाँ वहां पीछे दिया हा हा आप इनको बोले। ये दूसरा दीजिए वहाँ तब तक आचार्य जी जो तिरासी सूत्र नंबर तिरासी है उसमें संस्कार दे है। जो पिछले सूत्र में आया था कर्म के भेद से जो जीवन को अभी जीवन को शरीर को भोग रहा है को भोग रहा है तो वो तो ठीक है पर संस्कार भी शेष हैं वो भी धर्म और अधर्म के तो उसमें कुछ दिक्कत होती है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 उसको तो जो जन्म मिला है वर्तमान वो वो तो कर्मों के कारण मिला हाँ, तो है, तो हाँ, तो है तो मनुष्य शरीर की आयु जितनी होनी चाहिए या नहीं उसके कर्म जैसे बचे में उसके अनुसार जो आयु शेष है मनुष्य की निर्धारित करके आपका वचन दूसरे तात्पर्य को देता है इसलिए मैंने उसको रोका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 तो धर्माधर्म संस्कार जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है कर्म तो पिछले सूत्र में भी जो ये बोला था कि कर्म के वेग से शरीर चल रहा है वही बात ये है इसी के आधार पर कि संस्कार के लेश से, यानी कर्म के लेश से थोड़ा जो बचा हुआ है प्रारब्ध का उससे ये शरीर चल रहा है अब बोलिए अब यदि मृत्यु अचानक हो जाती है स्वाभाविक तो नहीं है इसका उत्तर नहीं दिया मैंने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 जी बोलिए लोग आप कर कर रहे रहे हैं हैं। का मामला है, वो, था था था था वो भी तो के जो कारण है क्या कोई निश्चित होता है उनका है निश्चित कुछ नहीं है अनिश्चित अनिश्चित है अपनी परिस्थिति से कोई इतना निराश हताश हो जाता है उत्साह रहता नहीं है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 संसार से तो उसका तो उपयोग हमें करना चाहिए आत्महत्या नहीं होनी चाहिए अब बोलिए सुनो तो ऐसी होती थी नहीं में, में होता है ठीक ठीक तो है है होता तो क्या वो कारण जो, तो तो जो कुछ भी कारण झुकड़ा हो क्या उसके अगले जीवनों से भुगना पड़ेगा बिल्कुल भोगना पड़ेगा जो कर्म बच गए वो भोगने पड़ेंगे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 जाति आयु भोप्र के कारण होते हैं या तो है? कम बड़ी हो सकती है ना है कम ज्यादा हो सकती है अच्छा हमें कैसे पता लगेगा की हमने मान लिया मुझे उम्र बड़ी बढ़ गया उमड़ पारित उसको पता लग के आपको क्या करना है उम्र पट जाती है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 क्योंकि ये जीवन मुक्त के लिए आप पूछ रहे हैं उसके संस्कार भी दगबीज हो गए वो संभव ही नहीं है उसका गिरना वो आकर्षित होगा ही नहीं वो तो सबको हे कोटी में पहुंचा चुका है तब तो वहां पहुंचा ये सब हे है उसको सब छोड़ छाड़ करके आ गया है वो गंदगी है उसके लिए वो हीन कोटी में है वो उसको ग्राहिये ही नहीं है यही तो विवेक हुआ है उसको वो कभी नहीं उसकी तरफ जाएगा ठीक है धन्यवाद प्रणाम धोनी सभी कुछ साधारण विवादन ओक्ष